बिल में मंदवेश नाम का एक बूढ़ा सांप रहता था अपनी जवानी में वह बड़ा ही रौबिला सांप था जब वह लहरा कर चलता तो बिजली सी कौध जाती थी पर बुढ़ापा तो बड़ों बड़ों का तेज हर लेता है बुढ़ापे की मार से मंदवेश का शरीर कमजोर पड़ गया था उसके उसके हिलने लगे थे थे, और फुफकारते हुए दम फूल जाता था। जो चूहे से भी दूर भागते थे। वे अब उसके शरीर को फांदकर उसे चिढ़ाते हुए निकल जाते पेट भरने के लिए चूहों के भी लाले पड़ गए थे मंदवेश इसी उधेड़ पुन में लगा रहता कि किस प्रकार आराम से भोजन का स्थाई प्रबंध किया जाए एक दिन उसे एक उपाय सुझा और उसे आजमाने के लिए वह दादूर सरोवर के किनारे जा पहुंचा। दादूर सरोवर में मेंढकू की भरमार थी वहां उन्हीं का राज था। मंदविश, मंदविश वहा इधर उधर घूमने लगा तभी उसे एक, एक पत्थर पर, पर मेढको का राजा, राजा बैठा, बैठा नजर आया मंदविश ने उसे नमस्कार, नमस्कार किया महाराज की जय हो मेढक चौंक पड़ा तुम तुम तो हमारे बैरी हो मेरी जय का नारा क्यों लगा रहे हो मंदवेश विनम्र स्वर में बोला राजन वे सब तो पुरानी बातें हैं। अब तो मैं आप मेंढकों की सेवा करके अपने पापों को धोना चाहता हूं, श्राप से मुक्ति चाहता हूं। ऐसा ही मेरे नाग गुरु का आदेश है मेंढक राज ने में पूछा उन्होंने तुम्हें ऐसा विचित्र आदेश क्यों कर दिया फैला मंदविश ने मन गढ़ कहानी सुनाई राजन एक दिन मैं एक उद्यान में घूम रहा था वहाँ कुछ मानव बच्चे खेल रहे थे गलती से एक बच्चे का पैर मुझ पर पड़ गया और स्वभाववश मैंने उसे काटा और वह बच्चा मर गया मुझे सपने में भगवान श्री कृष्ण नजर आए और उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं वर्ष समाप्त होते ही पत्थर का हो जाऊंगा मेरे गुरुदेव ने कहा है कि बालक की मृत्यु, मृत्यु का कारण बन, बन मैंने, मैंने कृष्ण जी को रुष्ट कर दिया है क्योंकि बालक कृष्ण का ही तो रूप होते हैं बहुत गिड़गड़ाने पर गुरु जी ने शाप मुक्ति का उपाय बताया और उपाय ये है कि मैं वर्ष के अंत तक मेंढकों को पीठ पर बिठाकर कर सैर कराऊंगा मंदविश की बात सुनकर मेंढक राज चकित, चकित रह गया सांप की पीठ पर, पर सवारी करने का आज तक, तक भला किस मेंढक को श्रेय प्राप्त हुआ होगा उसने सोचा कि ये तो एक अनोखा काम होगा मेंढक राज सरोवर में कूद गया और सारे मेंढकों को इकट्ठा कर मंदविश की बात बताई ये सुनकर सारे मेंढक भौचके रह गए एक बूढ़ा मेंढक बोला मेंढक एक सर्प की सवारी करे ये तो एक अद्भुत बात होगी हम लोग संसार में सबसे श्रेष्ठ मेंढक माने जाएंगे फिर तो एक साफ की पीठ पर बैठकर सैर करने के लालच में सभी मेंढकों की अक्ल पर पर्दा पर पड़ गया और सभी ने हाँ में हाँ मिलाई मेंढक राज ने बाहर आकर मंदविश से कहा सर हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं बस फिर क्या था आठ दस मेंढक मंदविश की पीठ पर सवार हो गए और निकल पड़े सवारी करने। सबसे आगे राजा बैठा था मंदविश ने इधर उधर सैर कराकर उन्हें सरोवर तट पर उतार दिया मेंढक मंदविश के कहने पर उसके सिर पर से होते हुए आगे की तरफ उतर गए मंदविश सबसे पीछे वाले मेंढक को गप्प से खा गया अब तो रोज यही क्रम चलने लगा रोज मंदविश की पीठ पर मेंढकों की सवारी निकलती और सबसे पीछे उतरने वाले को वह वा खा जाता एक दिन एक दूसरे सर्प ने मंदविश को मैंढको को ढोते हुए देख लिया बाद में उसने मंदविश को बहुत भुतकारा अरे क्यों सर्प जाति की नाक कटवाने पर तुला हुआ है मंदविश ने उत्तर दिया समय पड़ने पर नीति से काम लेना पड़ता है अच्छे बुरे का मेरे सामने सवाल नहीं है कहते हैं कि मुसीबत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़े तो बनाओ मंदविश के दिन मजे से कटने लगे वह पीछे वाले मेंढको को इस सफाई से खा जाता कि किसी को पता ही न चलता मेंढक अपनी गिनती करना तो जानते नहीं थे जो गिनती द्वारा माजरा समझते एक दिन मेंढक राज बोला मुझे ऐसा लग रहा है कि सरोवर में मेढक पहले से कम हो गए हैं। पता नहीं क्या बात है लेकिन मेंढक कुछ कम लग रहे हैं मंदविश ने कहा हे राजन सर्प की सवारी करने वाले महान मेढक राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है यहाँ के बहुत से मेंढक आपका यश फैलाने दूसरे सरोवरों तलों और झीलों की ओर जा रहे हैं। मेंढक राज की गर्व से छाती फूल गई। अब उसे सरोवर में मेढकों के कम होने का कोई गम नहीं था जितने मेंढक कम होते वो ये सोचकर उतना ही प्रसन्न होता कि सारे संसार में उसका झंडा गड़ रहा है आखिर वह दिन भी आया जब सारे मेंढक समाप्त हो गए केवल मेंढक राज अकेला ही रह गया उसने स्वयं को अकेले मंदविश की पीठ पर बैठा पाया तो उसने मंदविश से पूछा लगता है सरोवर में मैं अकेला रह गया हूँ मैं अकेला यहाँ कैसे रहूँगा मंदविश मुस्कुराया राजन, राजन आप चिंता न करें, मैं आपका अकेलापन भी दूर, दूर कर दूंगा ऐसा कहते हुए मंत्रिश ने मेंढक राज को भी, भी गप से, से निकल लिया और वहीं भेजा जहां सरोवर के सारे मेंढक पहुंचा दिए गए थे इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि शत्रु की बातों पर विश्वास करना अपनी मौत को दावत देना है अभी आप सुन रहे थे आचार्य विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक कहानी दुश्मन का वाचक स्वार स्वर भारती परिमल